कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं हूँ तीनों बातें सत्य हैं मैं कुछ नहीं हूँ इसको स्वीकार करने में ऐसे ही लोग घबराने लग जाते हैं घबरा घबरा करके प्रश्न कर रहे हैं उत्तर तो महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह दिया है यह दार्शनिक के विवेचन है तो अहंकार का सर्वथा लुप्त हो जाना मैं कुछ नहीं हूं अभी इस समय इस वर्तमान क्षण में हम लोगों ने क्या किया है मैं कुछ नहीं हूं इस पर अभी हमारी दृष्टि नहीं है अभी तो हम लोग कुछ हैं क्या है तो अब हम लोगों ने इस <coughs> सीमित अहम भाव को जिसको कि मैं कहकर हम लोग संबोधित करते हैं उस सीमित अहम भाव को असीम अनंत नित्य तत्व में समाहित कर देने के लिए अपने को साधक स्वीकार किया है अभी ये बात हमारे आपके लिए अनुभूत सत्य के रूप में नहीं आई है कि मैं कुछ नहीं हूं हाँ एक प्रगति का कदम उठाया हम लोगों ने वो क्या है कि पहले सोचा था कि हम सुख दुख के भोगी हैं अब हम लोग सोचते हैं कि हम साधक हैं ये फर्क हुआ ना थी कि भाई हम तो जन्म मरण की बाध्यता में फंसे हुए हैं किसी समय मेरी यह धारणा थी अपने संबंध में कि इच्छाओं का उठना ना कभी बंद होगा और ना मुझे कभी शांति मिलेगी इच्छाओं का उठना बंद नहीं होगा और कभी शांति नहीं मिलेगी तो मैं चाह से प्रेरित हूँ मैं इच्छा की अपूर्ति से दुखी हूं अशांत हूं कभी अपने संबंध में ऐसे स्वीकार किया था सत्संग के प्रकाश में संत ने जीवन का विश्लेषण किया उससे अब हम लोगों ने अपने संबंध में अपनी धारणा को बदल दिया इसमें कोई डरने की बात नहीं है संकोच मत करिए कि हम ऐसा कैसे कहें क्योंकि ये तो पहला ही पाठ है अगर इसको कह नहीं सकेंगे अपने संबंध में अपने लिए तो फिर आगे चल करके प्रगति की और बातें जो सामने आएंगी उस, उसमें कोई सफलता हमें मिलेगी नहीं तो ये पहला पाठ है मैं कुछ नहीं हूं इस बात को अभी नहीं कहकर इसको अंतिम सत्य के रूप में रखकर अभी वर्तमान में हम लोगों ने अपने लिए यह एक साधन युक्त मान्यता स्वीकार की ये सब मान्य ही मान्यता ही तो है अमुक मेरा नाम है तो मैं कहती हूं कि बालक जन्मता है तो वो तो अनामी होता है उस समय तो उसका नाम होता ही नहीं है तो उसकी सत्ता है कि नहीं है जी? सत्ता तो है लेकिन वो नाम नहीं है तो नाम पीछे से उसको दिया गया तो नाम के पहले भी उसको उसकी सत्ता थी और जिस श, जिस शरीर में उसको जो नाम दिया गया उस शरीर के न रहने के बाद भी उसका वो नाम तो लुप्त हो जाएगा लेकिन उसकी सत्ता तो रहेगी इस तरह से अमुक मेरा नाम है अमुक मेरा स्थान है अमुक मेरा काम है ये सारी मान्यताएं हम लोगों ने देह के अभिमान से अपने में आरोपित कर लिया अब देखिए किसी दिन कोई पद हम स्वीकार करते हैं तो उस पद के अनुसार हमारा संबोधन होने लगता है ये डॉक्टर साहब हैं ये मिनिस्टर साहब हैं ये प्रोफेसर साहब हैं ये बड़े सेठ व्यापारी हैं सेठ साहब हैं अब जब प्रैक्टिस करना छोड़ दिया जब रिटायरमेंट ले लिया तो पद तो चला गया और काम भी चला गया फिर भी हम अपने को प्रोफेसर साहब कहते हैं तो बात झूठी हुई कि नहीं हुई जिस दिन जिस दिन आपने पद नहीं लिया था उस दिन तो आप प्रोफेसर साहब मिनिस्टर साहब नहीं कहलाते थे कलेक्टर साहब नहीं कहलाते थे डिप्टी साहब नहीं कहलाते थे पद नहीं लिया था तब तो नहीं कहलाते थे पद मिला तो उसके अनुसार एक मान्यता जुट गई मैं के साथ तो जब काम करना खत्म कर दिया पद को छोड़ दिया उसके बाद भी अपने साथ उस मान्यता को लगाए रहना झूठी बात है कि नहीं जी तो ऐसे ही जितनी मान्यताएं मैं के संबंध में हम लोग सब स्वीकार करते हैं वे सारी मान्यताएं इसी प्रकार की लगाई हुई हैं। तो सबसे अच्छी और सबसे सच्ची मान्यता क्या होनी चाहिए ये होनी चाहिए कि मैं मानव हूं मैं साधक हूं तो आज हम सब भाई बहन जो यहाँ पर सत्य की दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं हम लोगों की यह एक मान्यता है कि मैं साधक हूं और मैं सच कहती हूं कि हम लोगों को अपनी इस मान्यता से अपनी इस स्वीकृति से कभी भी हटना नहीं चाहिए और इसको भूलना भी नहीं चाहिए बहुत जरूरी बात है अगर आज मैं ऐसा कहू कि हम सब लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं असाधक हैं तो आप इस बात में मेरा समर्थन करेंगे जी नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे अरे भाई असाधक होते तो फिर हम सत्संग में आते क्यों साधना की चर्चा करते क्यों इस दिशा में सचेष्ट होते क्यों तो हम सब लोग साधक हैं और साधक का अर्थ ये नहीं होता कि भूखे नंगे रहते हैं कि वन में वृक्ष के नीचे बैठते हैं मानव सेवा संघ ने साधक शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ लिया है वो भी आप भाई बहनों की सेवा में निवेदन कर देती हूँ मैं साधक मैने क्या जिसके जिसमें कोई मांग हो तो आप अपने में कोई मांग अनुभव करते हैं कि नहीं अशांति काल में शांति की आवश्यकता अनुभव होती है कि नहीं होती है ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं तो भगवान से मिलने की आवश्यकता है कि नहीं है जन्म मरण की का दुख बीमारी और वृद्धावस्था का दुख भोग रहे हैं तो दुख से रहित जीवन की आवश्यकता है कि नहीं है तो मानव सेवा संघ की परिभाषा से आप साधक सिद्ध हो गए नहीं? नहीं हो गए साधक किसको कहते हैं जिसमें कोई मांग हो साधक किसको कहते हैं जिस पर कोई दायित्व हो अब देखो अपने पर हम लोगों पर कोई दायित्व तो है कि नहीं अपने द्वारा की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेंगे ये दायित्व तो हम लोग अपने पर स्वीकार करते हैं कि नहीं जी करते हैं तो जिसकी कोई मांग हो उसका नाम साधक है जिस पर कोई दायित्व हो उसका नाम साधक है जो उस दायित्व को पूरा करने के लिए तत्पर हो उसका नाम साधक है जिसका कोई साध्य हो उसका नाम साधक है जो अपने उत्थान के लिए लालायत है उसका नाम साधक है चंदन टीका लगाता है कि नहीं पूर्व मुख करके प्रार्थना करता है कि पश्चिम मुख करके खड़ा होता है सोनिशानी नहीं है निशानी साधक होने का लक्षण केवल इतना है कि आप अपने में कमी अनुभव करते हैं और उस कमी को मिटाने के लिए आप तत्पर हैं तो जिसका कोई साध्य है जिस पर कोई दायित्व है जो दायित्व को भी जानता है जो अपने साध्य को भी जानता है लक्ष्य को भी जानता है और दायित्व पूरा करने के लिए जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य से वो तत्पर है कि नहीं तो इस दृष्टि से हम सभी भाई बहन साधक हैं। तो आज महाराज जी की वाणी जब मैं सुन रही हूँ और घबरा घबरा करके लोग प्रश्न कर रहे हैं मैं मैं कुछ नहीं हूँ ये कैसी बात तो मैं आप भाई बहनों की सेवा में निवेदन कर रही हूँ कि वो घड़ी आ तो जाएगी वो समय आ जाएगा जब आप कुछ नहीं रहेंगे और वो बड़ी शुभ घड़ी होगी और और सबसे ऊंची उपलब्धि की घड़ी होगी लेकिन अभी अगर घबराहट लग रही है व्यक्तित्व तो के नाश का भय लग रहा है मैं कुछ नहीं हूँ ये कैसी बात है तो आज हमारे आपके लिए उपयोगी मान्यता क्या है उस उस स्टेज तक पहुंचने के लिए तैयारी की मान्यता क्या है कि हम सब लोग अपने को साधक स्वीकार करें तो अनेक बार ऐसा अवसर मेरे सामने आया और दूसरे साधक भी जब मेरे साथ बात करते हैं तो मैं उनको उत्तर देती हूँ अनेक बार ऐसा अवसर आया कि मैं अपनी समस्याओं को महाराज के सामने रखती रही तो उनके सामने कई बार मैंने ऐसे बताया कि महाराज बहुत बड़े जनसमूह में मुझे काम करना पड़ता है ये अब की बात नहीं है महाविद्यालय की सर्विस में रहने के समय की बात है बड़े जन समूह में मुझे काम करना पड़ता है और हर व्यक्ति अपने समय पर अपनी जगह पर ठीक काम नहीं करे तो सारा मेरा किया कराया चौपट हो जाता है अगर एक लेबोरेटरी का लैब असिस्टेंट जो होते हैं प्रयोगशाला में सहायता देने वाले समय हो गया और एक्सपेरिमेंट करने के लिए सब विद्यार्थी छात्राएं खड़ी हैं प्रयोगशाला में और मशीन निकाल करके टेबल पर सेट कर देना है तो करना चाहिए था घंटी लगने से पांच मिनट पहले तो वो हजरत आएंगे पांच मिनट बाद तो इतनी देर में सब चौपट होता रहेगा समय घट जाएगा काम पूरा नहीं होगा तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी तो स्वामी जी महाराज से मैंने ऐसा कहा कि महाराज क्या करें तो भीतर से तो बहुत ही तिलमिलाहट होती है और संतुलन तो बिगड़ जाता है अब काम शुरू कराने से पहले ही भीतर भीतर क्रोध आ गया मुश्किल पड़ जाती है क्या करना चाहिए कैसे संभालना चाहिए स्वामी जी महाराज से जब मैंने ऐसे प्रश्न किया तो एक उदाहरण नहीं ऐसे अनेक उदाहरण और मैं उनके सामने रखती कि महाराज क्या करूं मैं कैसे करूं तो महाराज के मुख से पहला वाक्य निकलता कि देखो देवकी जी तुम साधक हो इसलिए कोई भी समस्या तुम्हारे सामने आती है तो तुम साधन बुद्धि से उसको सुलझाओ उनके संपर्क में रहकर अनेक स्तर पर इस तरह की बात मुझे सूझती रही और मैं उसी के अनुसार करती रही तो मुझे ये खूब निश्चयपूर्वक मालूम है कि आप अपने संबंध में जो धारणा स्वीकार करेंगे उस धारणा के अनुसार आपका जीवन बन जाएगा समय समय पर आपको खुद समझ में आएगा कि अभी तक मेरी यह साधन युक्त मान्यता मेरे व्यवहार को गाइड कर रही है अथवा वही पुरानी रवैया अभी तक चल रही है कि भाई जैसे भी हो झूठ बोल के चतुराई चालाकी करके जो नहीं करना चाहिए सो करके काम चला लो लोग काम चलाने का नाम लेते हैं काम चल गया मतलब क्या हो गया किसी संकल्प की पूर्ति हो गई खाने पीने की सुविधा हो गई पद मिला है तो प्रमोशन का इंतजाम हो गया तो जरा ऐसे करके जरा वैसे करके किसी तरह से काम चला लो अरे क्या काम चला भाई अब तक जो कुछ करते रहे उससे तो कोई काम बना नहीं अगर काम बन गया होता तो और काम चलाने का प्रश्न खड़ा कैसे होता हुँ? जिसको पाकर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता जिसको पाकर जीवन में दुख नहीं रहता अभाव नहीं रहता शरीर के नाश होने से पहले अपने अविनाशी अस्तित्व का बोध हो जाता है हाड़ मास के पुतला के साथ फिरते हुए भी उसी व्यक्तित्व में ईश्वरीय प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है तो उसके बाद भी कोई काम शेष रहता है क्या उसके बाद काम चलाना बाकी नहीं रहता है और अगर ये नहीं हुआ तो आखिरी समय तक तो काम खत्म होता नहीं है शरीर के नाश हो जाने के बाद भी कुछ काम शेष रह जाता है जो दूसरे लोगों पर निर्भर करता है कोई दया करके कर देगा तो हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा यह हालत हो जाती है तो आज उस दार्शनिक सत्य को हम सब लोग अपनी साधना की उच्चतम उपलब्धि के रूप में रखें। कौन सा दार्शनिक सत्य मैं कुछ नहीं हूं यह कब पूरा होगा अहम नाश हो जाएगा तब होगा अथवा परम प्रेमास्पद के प्रेम से आप विभोर हो जाएंगे फिर अपने पन की सुध नहीं रहेगी तब होगा और उसके पहले हम लोगों को क्या करना है तो महाराज जी ने एक बड़ी आवश्यक बात बताई कि अशुद्धि के साथ जब जब हम सत्संग के प्रकाश में अशुद्धि को मिटाने का प्रयास करने लग जाते हैं तो अशुद्ध व्यक्तित्व पहले शुद्ध होता है अशुद्ध अहम पहले शुद्ध होता है तो इस समय हमारा आपका स्टेज क्या है इस समय हमारे आपके सामने कौन सा पाठ है साधन महाविद्यालय का तो हम सभी भाई बहनों को अपने सामने यह रखना चाहिए कि पहले इस पाठ को पढ़ना है कि अहम की अशुद्धि का नाश हो जाए सत्संग के प्रकाश में हम सब लोग शुद्ध अहम वाले हो जाएं तो अहम की अशुद्धि का नाश कैसे होगा तो वो दो वाक्य जो हैं उनको पहले लिया जाएगा मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए ये दोनों व्रत जो हैं अशुद्ध अहम को शुद्ध करते हैं अशुद्ध अहम जब शुद्ध होता है तब उसमें सत्य की विभूतियां प्रकट होती हैं आज देखिए अशुद्ध अहम के रहते हुए अहम की अशुद्धि के रहते हुए जब हम लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं तो घबराहट मालूम होती है अरे ये क्या हुआ हम ही खत्म हो गए तो फिर रहा क्या अशुद्ध अहम के कारण अहम का लुप्त हो जाना हम लोगों से सहन नहीं होता है लेकिन जब जब ममता का नाश हो जाए जब कामनाओं का नाश हो जाए जब विकारों की निवृत्ति हो जाए जब लोभ मोह देह की आसक्ति धन का लोभ पद का लोभ सम्मान का लोभ ये सब जब खत्म हो जाएगा तब ये दशा नहीं रहेगी अशुद्धि काल में अहम जो है वो अनंत में समाहित नहीं होता है किसी भी प्रकार की अशुद्धि शेष रह जाएगी तो अहम रूपी अणु जो है वो उसका ऐसा ऐसा विस्फोट उसकी ऐसी अभिव्यक्ति कि वो अनंत में समाहित हो जाए सो नहीं होने पाता और अशुद्धि का नाश जब होता है तब वह प्रक्रिया अपने आप पूरी हो जाती है उसको करने के लिए किसी साधक को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता तो चाहे हम सब लोग योगवित होना पसंद करें चाहे हम लोग उस निराकार सत्य से अभिन्न होना पसंद करें चाहे हम लोग उस नित्य तत्व को अपना परम प्रेमास्पद मानकर उसके प्रेम में समाहित होना पसंद करें योगवित होना चाहे तो तत्ववित होना चाहे तो और भगवत भक्त होना चाहे तो हम लोगों की तैयारी का पहला कदम होगा कि मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए अकेले अकेले बैठ करके इस संबंध में विचार करिएगा मेरा कुछ है ऐसा मानने से मेरा कुछ बन जाता हो सो बनता नहीं है और मेरा कुछ नहीं है ऐसा जान लेने पर सब कुछ नष्ट हो जाता हो सो नहीं होता है देह को अपना मानो तो भी देह अमर नहीं हो जाएगी और देह को अपना न मानो तो न मानने से देह का नाश नहीं हो जाएगा इसको जितना दिन रहना है रहेगा इसका उपयोग हम लोग कर लें और इसके रहते रहते इससे अतीत के जीवन का अपने को अनुभव हो जाए तो बड़े आनंद की बात रहेगी त्याग के आधार पर भी होता है विश्वास और प्रेम के आधार पर भी होता है आप जब याद रखेंगे कि मैं साधक हूँ आप जब याद रखेंगे कि मैं मानव सेवा संघ का सदस्य हूँ आप जब याद रखेंगे कि मैं मानव सेवा संघ का स्थाई साधक हूँ तब क्या होगा कि तब काम करते समय व्यवहार करते समय आपका ध्यान रहेगा इस बात पर कि भाई मुझे तो वस्तु की अपेक्षा सिक्के की अपेक्षा वस्तु को महत्व तो देना है वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को महत्व तो देना है व्यक्ति की अपेक्षा विवेक को महत्व देना है और विवेक की अपेक्षा सत्य को महत्व देना है एक नियम है ना अपना तो मानव सेवा संघ की सदस्यता स्वीकार करने का अर्थ क्या है कि व्यवहार करते समय आपको याद रहे याद रहेगा तो बड़ा लाभ होगा आपको प्रलोभन पर विजय पाने में जो नहीं करना चाहिए उससे बच जाने में आपको बहुत बल मिलेगा मान्यता स्वीकार करने का अर्थ क्या है मान्यता स्वीकार करने का अर्थ ये है कि वो हमारे लिए एक गाइडलाइन बन जाए अब सिक्के से वस्तु का मूल्य अधिक है क्यों? भूखा आदमी है उसके सामने नोट की ढेरी लगा दीजिए और दो रोटी रख दीजिए उससे पूछिएगा कि किसको लोगे तो भूखे आदमी की जरूरत नोट से पूरी होगी की रोटी से नोट अगर उसके सामने रख दिया जाए और वस्तु उसके सामने न हो तो सोने हीरे की ढेरी हो तब भी उसकी भूख मिट सकती है जी नहीं मिट सकती है तो शरीर को भी संभाल के रखना हो तो सिक्के की अपेक्षा वस्तु का मूल्य अधिक है अगर आप याद रखेंगे इस बात को तो वस्तु को हटा करके सिक्के को महत्व नहीं देंगे और अगर किसी वस्तु और किसी व्यक्ति को सामने खड़ा किया जाए तो वस्तु की रक्षा में विशेष ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति की रक्षा में व्यक्ति की रक्षा में तो आप अगर याद रखेंगे कि मैं मानव सेवा संघ का साधक हूं तो सिद्ध पुरुष भले न हो जाए तुरंत उसमें देर लग सकती है लेकिन यह मान्यता आपको स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाने में मदद कर सकती है अगर आप मदद लेना चाहें तो कभी कभी साथ में रहने वाले साथियों में किसी किसी वस्तु की कभी क्षति हो जाती कोई चीज गिर जाए टूट जाए नुकसान हो जाए अथवा किसी ने ऐसा कुछ असावधानी से कर दिया तो व्यक्ति की असावधानी के लिए तो महाराज बहुत सचेत करते रहते थे हमको कि असावधानी मत करो तुम्हारी असावधानी से किसी वस्तु का नुकसान नहीं होना चाहिए लेकिन किसी साधक की राग निवृत्ति के लिए वस्तु को खर्च करने की जरूरत पड़े तो लाख करोड़ हो जाए तो सब बरसा दे उस पर महाराज ऐसा क्यों तो कहते कि भाई देखो वस्तु से व्यक्ति की कीमत ज्यादा है उसकी राग निवृत्ति हो जाए उसको उसकी अशुद्धि का नाश हो जाए उसमें शांति आ जाए तो ऐसे शांत परायण साधक के लिए सारी दुनिया की वस्तु लुटाई जा सकती है वस्तु से व्यक्ति का मूल्य ज्यादा है व्यक्ति के दिल को दबाओ मत व्यक्ति पर पराधीनता का एहसान लादो मत व्यक्ति के मार्ग में वस्तु के कारण से बाधा मत हो जाओ व्यक्ति की रक्षा को प्रधानता दो वस्तु की रक्षा में व्यक्ति की हानि न हो जाए तो यदि हम लोग अपने को साधक स्वीकार करते हैं मानव सेवा संघ के सदस्य केवल सदस्य अस्थाई साधक हैं कि आजीवन कार्य करता है ये नहीं कहती हूँ मैं सहज भाव से जिसने संत को प्यार किया संघ को प्यार किया इस संस्था की मामूली सदस्यता सवा रूपये साल चंदा वाली सदस्यता जो है उस सदस्यता को भी आपने सच्चाई से स्वीकार किया है तो व्यवहार करते समय आपको याद आना चाहिए और याद आती रहेगी ये बात तो सचमुच आप में मानवता को मूल्य देने की सामर्थ्य आ जाएगी अभिव्यक्ति से विवेक को विवेक से सत्य को तो आज हमारे लिए पाठ क्या है कि हम सब लोग अपने को साधक स्वीकार करें तो साधकों के सोचने का ढंग दूसरा है एक लड़की अपने को साधक मानती है और उसने एक विषय पर मुझसे सलाह ली टेम्प्ररी सर्विस में है तो उससे ऊंचा पद मिलेगा उससे अच्छी सर्विस मिलेगी अधिक आमदनी वाली सर्विस मिलेगी ऐसा सोच करके उसने मुझसे सलाह मांगी तो मैंने उससे पूछा कि तुम विचार करके देखो कि धन कमाना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है क्या तो उसने कहा सो तो नहीं तो मैंने कहा कि तुम्हारी योग्यता का उपयोग तो जहाँ तुम हो वहीं पर हो रहा है तो एक प्रकार की, की रहन सहन एक जगह पर सेट हो गई है उसमें रह करके अच्छी तरह से तुम्हारा काम चल रहा है तो योग्यता का उपयोग हो ही रहा है और शरीर और समाज के संबंध का निर्वाह हो ही रहा है तो सब इंतजाम बिगाड़ करके फिर एक बेचैनी में प्रवेश करने की क्या जरूरत है अगर तुम साधक हो धन कमाना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है जो, जो जो मिल गया है उसको समाज की सेवा में लगाने का प्रश्न है तो सब बनाया बनाया इंतजाम बिगाड़ करके सेट किया हुआ और बेचैनी का लिए खरीदो तो उसकी समझ में आ गई बात तो उसने कहा कि नहीं जाते इंटरव्यू में और नहीं तो मध्य प्रदेश में कि कहा कहीं इंटरव्यू में जाने की बात थी तो नहीं जाएंगे तो क्या हो गया जिसने अपने को साधक स्वीकार किया उसका लक्ष्य उसके सामने निर्धारित हो जाता है तो बहुत छोटी छोटी बातों में भी वो वो वो लक्ष्य जो अपना है अपने प्रति अपनी मान्यता जो है वो गाइडलाइन बन जाती है इसी दृष्टि से मैं साधक भाई बहनों की सेवा में यह निवेदन कर रही हूँ कि मैं कुछ नहीं हूं इसके बारे में हम लोग पीछे सोचेंगे मैं साधक हूँ इस मान्यता को आज स्वीकार करिए तो आप देखिएगा कि विवेक विरोधी कर्म आपके द्वारा नहीं होगा सेल्फ कंसेप्ट जो है अपने संबंध में अपनी धारणा जो है उसका जीवन पर बड़ा जोरदार प्रभाव होता है और अगर इस मान्यता को सजीवता के साथ हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो मेरे बढ़िया से बढ़िया व्याख्यान से हमारा आपका कल्याण नहीं हो सकता है ठीक व्याख्यान से कल्याण नहीं होगा अपने संबंध में अपना कंसेप्ट बदलो अपने संबंध में अपनी धारणा को बदलो साधन युक्त धारणाओं को मिटाकर एक साधन युक्त धारणा स्वीकार करो इसी इसी संदर्भ में ईश्वर विश्वास की बात आती है किसी दिन मैंने स्वीकार किया था कि मैं प्रोफेसर हूं तो वो स्वीकृति मेरी झूठी प्रमाणित हो गई क्योंकि किसी दिन कागज पर लिखकर मैंने ही दे दिया कि अब ये काम मुझे नहीं करना है पुलिस तो के दे दिया तो मेरी मान्यता वो झूठी निकल गई लेकिन आज मैंने अपने को यह स्वीकार किया है कि मैं साधक हूं तो ये मान्यता झूठी नहीं बनेगी बीमार हो जाओ तब भी शरीर असमर्थ हो जाए तब भी आंख से दिखाई न दे तब भी कान से सुनाई न दे तब भी मैं साधक हूं ये मान्यता कहाँ तक जाएगी जब तक साध्य से अभिन्न न हो जाओ अर्थात जब तक आपका सीमित अहम भाव बना हुआ है तब तक यह मान्यता आपको साथ देगी और कहा जाके खत्म होगी साधक और साधक की मान्यता ये सब जाकर के एक साथ ही साध्य में समाहित होगी तो ये तो सच्ची मान्यता मालूम होती है ये तो गलत नहीं है ये छूटेगी नहीं ये मिटेगी नहीं ये तब तक आपके साथ रहेगी जब तक आप अपने एक परिचिन अहमकी की सत्ता को अनुभव कर रहे हैं इसलिए यह, स, यह मान्यता स्वीकार करने योग्य है और इस मान्यता को स्वीकार कर लेने के बाद व्यक्ति का बहुत विकास होता है तो देह के अभिमान का कोई प्रश्न आ जाए सम्मान के लोभ में पढ़ करके कुछ गलत काम करने का अवसर आ जाए अपमान के क्षोभ से क्षुब्ध होकर के कुछ अकरणीय प्रवृति जग जाए तो आपको यह मान्यता जो है कि मैं साधक हूँ धीरज दे देगी शांति दे देगी आप कुछ अनर्थकारी कर्म नहीं करेंगे आप कुछ अनर्थकारी चिंतन नहीं करेंगे तत्काल आपके सामने ये बात आकर खड़ी हो जाएगी अरे मैं तो साधक हूँ तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है साध्य से अभिनुना, तो उस लक्ष्य की पूर्ति में जो भी कोई बातें बाधा पहुंचाने वाली होंगी उनको छोड़ने में आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी तो ये मान्यता हम स्वीकार करें और इसी मान्यता के आधार पर हम लोगों से ईश्वर विश्वासी लोगों से भगवत भक्त संत ने यह कहा कि जो मान्यताएं किसी भी क्षण में मिथ्या प्रमाणित होती हैं उन मान्यताओं को छोड़ दो मैं अमुक का पुत्र हूँ ये किसी दिन छूट जाएगा पिता का शरीर नहीं रहेगा तो खत्म हो गई बात मैं अमुक का पिता हूँ ये मान्यता भी छूट जाएगी तो ऐसी मान्यताए जो कभी भी छूट सकती हैं उनको आज ही मिथ्या जान करके सब विश्वास को एक सही विश्वास में सब संबंध को एक सही संबंध में विलीन कर दो तो वो कौन सा है भाई वो विश्वास कौन सा है वो संबंध कौन सा है तो संतजन भक्तजन बताते हैं कि परमात्मा के साथ तुम्हारा नित्य संबंध है सब सम्बंधो को एक परमात्मा के संबंध में विलीन कर दो क्या करो मैं किसी का पुत्र नहीं मैं किसी का पिता नहीं मैं किसी का मित्र नहीं अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं मेरा एकमात्र संबंध केवल परमात्मा से है मैं परमात्मा का मित्र हूँ मैं परमात्मा का बालक हूँ मैं परमात्मा की प्रिया हूँ मैं परमात्मा की माता हूँ मैं परमात्मा का पिता हूँ जो पसंद आवे आपके माने हुए संबंध को वे त्रिभुवन नाथ इतना पसंद करते हैं इतना पसंद करते हैं कि बाप बना लो तो बाप बनने को राजी बेटा बना लो तो बेटा बनने को राजी भाई बना लो तो भाई बनने को राजी जैसे भी करो परमात्मा को मानव हृदय की आत्मीयता की स्वीकृति बहुत पसंद है बहुत पसंद है महाराज जी से किसी ने इलाहाबाद कुंभ की बात है किसी ने पूछा कि महाराज जी भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई लोग ऐसे उठपटांग प्रश्न तो करते ही रहते थे तो महाराज जी ने कहा भगवान ने सृष्टि बनाई मेरे लिए और मुझको बनाया अपने लिए बड़ी सच्ची बात है सृष्टि बनाई मेरे लिए कर्ता ने सुचमुच सृष्टि आपके लिए बनाई उसका और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है आप सोच करके देख लीजिए सारी सृष्टि में आपको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा सामर्थ्यवान प्राणी नहीं है जो सृष्टि को देख करके कर्ता की खोज कर सके जो अपने अपने को खपा करके अपने प्राण को गंवा करके सृष्टि की सेवा करना पसंद करे जो सृष्टि के सुख को छोड़ करके सर्व उत्पत्ति के आधार को पकड़ना पसंद करे ऐसा कोई नहीं है जो प्राकृतिक शक्तियों को प्राकृतिक शक्तियों को प्राणियों के उपयोग के लायक काम में ले सके जैसे मान लीजिए कि धरती में उर्वरा शक्ति है सृष्टिकर्ता ने बना तो दिया खेती करने आते हैं क्या जी हलचलाने आते हैं नहीं आते हैं अब धरती में उर्वरा शक्ति है उसमें उसमें मेहनत करने से उसमें बीज डालने से अन्न उपजेगा और प्राणियों के शरीर का भरण पोषण होगा तो धरती में जो उर्वरा शक्ति है उस उर्वरा शक्ति के उपयोग करना उसकी खोज करना उसकी शोध करना उसमें काम करना उसको समाज के लिए शरीर के लिए उपयोगी बनाना तो ये तो आपका काम है आप करते हैं इसको तो सारी सृष्टि बनाई उन्होंने आपके प्यार से प्रेरित होकर के आपको सुख देने के लिए और आपको बनाया अपने लिए तो सचमुच मानव जीवन की रचना जो है बड़े ऊंचे उद्देश्य से हुई है और मैं क्या बताऊं वैज्ञानिक सत्य को न जानने वाले लोग अविनाशी तत्वों को परमात्मा को यूं ही अपनी अज्ञानता में उड़ाते रहते हैं नहीं तो सचमुच जिन लोगों ने वैज्ञानिको दृष्टिकोण से जीवन के सत्य पर विचार किया उन लोगों ने इस सत्य को पहचाना ये एक, मैं समझती हूँ कि करीब 20 वर्ष पहले की बात हो गई मनोविज्ञान के विषय को आदमी कितना स्थूल स्तर से आरंभ करता है और उन्होंने खोज करते करते करते करते अंत में थ्योरी क्या बनाई ज मनुष्य के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते करते करते करते कहने लगे ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व की रचना के पीछे किसी का संकल्प काम कर रहा है अब किसी का संकल्प काम कर रहा है ये कोई प्रयोगशाला में टेस्ट करने में आएगी बात क्या हो गया खोज करते करते करते करते उस संकल्प तक पहुंच गए पर पसी विजिम एक थ्योरी बना दिया और शुरू क्या किया था जिस पर प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं हो सकता है वो मेरा विषय नहीं है अच्छी बात भाई विषय नहीं है छोड़ दो उसको तो उसको छोड़ करके तुमको सत्य का अंत नहीं लगेगा एक्सप्लेनेशन देते देते देते देते पहुंच गए वहां तक अब किसी का संकल्प तुमने कह लिया वो जिसको जिसका संकल्प है जिसके संकल्प से मनुष्य के व्यक्तित्व का विस्तार हो रहा है उस संकल्प वो संकल्पकर्ता कौन है कहाँ है तो ये तो विज्ञान का विषय नहीं है उसकी खोज करना हो तो दर्शनकार बन जाओ फिलोसफर बन जाओ उसको प्रेम करना हो तो भक्त बन जाओ सब रीजनिंग को समुद्र में डुबा दो बिना देखे बिना जाने परमात्मा को अपना स्वीकार करके उसके मित्र बन जाओ उसके पुत्र बन जाओ उसकी माता बन जाओ उसकी प्रिया बन जाओ उसके सखा बन जाओ और तब देखो मजा कि जिसके संकल्प से तुम्हारे व्यक्तित्व का विस्तार हो रहा है वो संकल्प करता कितनी कितनी सामर्थ्य रखता है कितना कितनी माधुर्य रखता है कितना तुम्हारा हित चिंतन करता है देखो तो ये कोता है इसलिए आज इस प्रातः काल की बेला में हम सभी भाई बहनों को अपने को साधक स्वीकार करना ये पहली मान्यता ले लें और सब विवेक विरोधी मान्यताओं को एक साधन युक्त मान्यता में विलीव कर दें। तो साधक साधन युक्त मान्यता क्या है ईश्वर विश्वासियों की दृष्टि से साधन युक्त मान्यता यह है कि मेरा दृश्य जगत में किसी से कोई संबंध नहीं है मेरा नित्य संबंध केवल परमात्मा से है तो परमात्मा से आत्मीय संबंध की स्वीकृति के फलस्वरूप परमात्मा के प्रेम की अभिव्यक्ति होती है और जो परमात्मा आज अपने से बहुत ही दूर कहीं छिपा हुआ बड़ा रहस्यमय मालूम हो रहा है आप सच मानिए उसके आत्मिय सम्बन्ध की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप वो प्रकट हो जाता है ऐसा हो सकता है कि हम लोगों में से जितने ईश्वर विश्वासी साधक बैठे हैं शरीर के नाश होने से पहले उस ईश्वर की अभिव्यक्ति अपने हृदय में पा करके सदा सदा के लिए कृतिकृत्य हो जाए